देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए नहीं मैं नहीं मैं देख सकता तुझे रोते। नमस्कार दोस्तों आज एक कहानी अपने परिवार की मेरे परिवार में मेरी एक बुआ थी उनको 1960 के दशक, 1950 के दशक के अंत में ट्यूबर ट्यूबरकोलोसिस (टीबी) हो गई फेफड़ों की टीबी। उस समय यह बीमारी भारतवर्ष में एक तरह से सजाए मौत थी क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज उस समय तक स्थापित नहीं हुआ था बहुत से इलाज ट्रायल होते थे और उन अनेक इलाजों में से एक इलाज ये था कि पेशेंट को खुली हवा में ऐसे वातावरण में रखा जाए जहाँ पर कि उसको खुली हवा मिले और कीटाणु नम हो वगैरह वगैरह तो इस सब के चलते एक सेनेटोरियम था नैनीताल से लगभग छः सात मील दूर भवाली नाम का एक सेनेटोरियम था उस सेनेटोरियम में हमारी बुआ को भर्ती कराया गया आमतौर पर उस सेनेटोरियम का नियम था कि वहाँ पर मरीज़ छः महीने रह सकता था क्योंकि यह आशा की जाती थी कि या तो छः महीने में वो ठीक हो जाएगा और अगर छः महीने में ठीक नहीं हुआ तो ईश्वर के यहाँ चला जाएगा और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हुई तो इसका मतलब ये था कि वो मरीज़ ठीक नहीं हो सकता है और वो वहाँ से हटा दिया जाएगा क्योंकि कोई भी अस्पताल शायद ऐसे रोगी को अपने यहाँ रखना नहीं पसंद करता जिसका कि इलाज संभव नहीं है तो हमारी बुआ जी वहाँ भर्ती हो गई मेरे पिताजी उस वक्त मेरठ शहर में थे और एक्साइज इंस्पेक्टर थे शायद मैंने पहले भी कभी बताया है और मेरे पिताजी अपने रसूख और जान पहचान इन सबों के चलते अपने सदव्यवहार लोगों के लिए उपकार करते रहना इन सबों की वजह से वो काफ़ी लोगों में लोकप्रिय थे और भवाली में जब अपनी बहन को उन्होंने भर्ती कराया तो वहाँ पर भी उनके भलमन की चर्चा जो उनकी लोगों की मदद करने की आदत थी वो काफ़ी उसकी वजह से वहाँ पर वो लोकप्रिय रहे और पहला छः महीने के बाद उनको एक एक्सटेंशन मिल गया यानी कि उनको छः महीने और रहने दिया गया उसके बाद ये हुआ कि साहब अब इनको हटाना होगा परंतु वहाँ पर एक डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि अगर आप हमें इस पेशेंट को ऑपरेट करने दे तो हम इनको अगले छह महीने के लिए भी रख सकते हैं पिताजी को क्या चाहिए था उन्होंने कहा हां आप रखिए आप ऑपरेट कर लीजिए पिताजी उस समय तक इस बात का उन्हें ज्ञान नहीं था कि जो डॉक्टर ऑपरेट करने की बात कर रहा है उस समय तक ये ऑपरेशन उतने सफल नहीं थे उन्होंने सोचा कि ऑपरेशन करने का मतलब मरीज ठीक हो जाएगा और डॉक्टर कह रहे हैं तो ठीक ही करेंगे यह तो हम लोगों को बाद में पता चला कि उस समय तक ऑपरेशन करना और ऑपरेशन से मरीज का ठीक हो जाना यह संदेहास्पद था यह पता नहीं था और वो डॉक्टर जो कह रहे थे वो एक तरह का एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन मांग रहे थे जिसको कि उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा था खैर ऑपरेशन हुआ ठीक नहीं हुई बुआ दूसरा ऑपरेशन हुआ एक और छः महीने का एक्सटेंशन मिल गया होते होते अंतिम ऑपरेशन करने की बात जब हुई तो पिताजी ने मना कर दिया कि नहीं आप मेरी बहन को छोड़ दीजिए और मुझे नहीं चाहिए ऑपरेशन उन्होंने कहा साहब बस ये अंतिम ऑपरेशन है और इसमें कि हम उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे और बुआ जी के फेफड़ों के हिस्से काट काट के निकाले जा रहे थे होता यह था कि जो इन्फेक्टेड पोर्शन होता था उसको काटकर निकाल देते थे इस उम्मीद में कि यह आगे बीमारी नहीं बढ़ेगी परंतु बीमारी बढ़ती थी अगला ऑपरेशन होता था उसमें फेफड़े का कुछ और हिस्सा काटा जाता था होते होते होते होते उनका एक पूरा फेफड़ा निकल गया ऑपरेशन इतनी बार हुए कि उनकी कुछ पसलियां काट कर निकाल देनी पड़ी और अंतिम ऑपरेशन के समय में डॉक्टर ने यह कहा कि देखो ये ऑपरेशन इनको जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है और ज़रूरी यह है कि इस ऑपरेशन में हम इनको एनेस्थीसिया नहीं दे पाएंगे क्यों क्योंकि इनकी कमजोरी इतनी ज्यादा है कि अगर हम इनको एनेस्थीसिया देंगे तो ये उठ नहीं पाएंगी तुम क्या कहते हो पिताजी ने अपनी बहन की तरफ देखा बहन मतलब बुआ हमारी बहुत ही हिम्मती और बहुत हिम्मत वाली महिला थी उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं दद्दा हम बर्दाश्त कर लेंगे फिक्र मत करो शायद वो भी अपने दिल में जानती थी कि मेरा भाई मुझे जिलाने जलाए रखने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है हर तरह के पापड़ बेल रहा था अब आपको यहाँ पर रोककर कर ये बता दूं कि भवाली सैनिटोरियम का जो मेन अस्पताल है वो मेन रोड यानी कि भवाली वाली जो रोड है वहाँ गेट से लगभग तीन किलोमीटर ऊपर है मतलब उसके लिए पहाड़ पे चढ़कर जाना पड़ता है और हालांकि दिखता है वो सड़क से परंतु वहाँ तक पहुँचने का रास्ता तीन किलोमीटर का है तो उस जगह तक जाने के लिए पहले आप गेट से अंदर घुसते थे अपना सामान वहाँ गेट पर रख देते थे और फिर जाते थे अब साहब पिताजी पहुँचे जिस दिन ऑपरेशन होना था अपने हिसाब से वो ऐसे समय पर पहुंचे थे जबकि ऑपरेशन उस दिन में होना था परंतु हुआ यूं कि ऑपरेशन सुबह ही शुरू हो गया और जब वो अस्पताल के गेट पर पहुंचे यानी कि जब वो उस जगह से तीन किलोमीटर नीचे थे मेरी बुआ की चीख की आवाजें अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर से उस दरवाजे तक आ रही थी उस भाई के दिल पर क्या गुजरी होगी सोचा ही जा सकता है परंतु वो ऑपरेशन सफल हुआ और मेरी बुआ जो कि उन्नीस मेरे ख्याल से इस समय तक बासठ वगैरह का ज़माना आ चुका था उन्नीस में जिनका ये ऑपरेशन हुआ उनका देहावसान 2013 हज़ार में हुआ और वो ऐसा तो नहीं कहूँगा सानंद रही परंतु उनको उस बीमारी ने दोबारा नहीं घेरा अब उसी अस्पताल का एक और जिक्र परंतु यह थोड़ा आ, सुपर है जिसको मैं ये बता सकता हूं और इसका संबंध भी बुआ से ही है चूंकि उन डॉक्टरों से काफी संपर्क हो गया था तो जो मेडिकल सुपरिनटेंडेंट साहब थे जो कि इंचार्ज थे और जो पिताजी से बातचीत करते थे वो उसी अस्पताल के और आगे यानी उसी रास्ते पर और तकरीबन दो तीन किलोमीटर और आगे जाकर एक पहाड़ की चोटी पर उनका घर था तो पिताजी अक्सर अस्पताल जाते थे तो चूंकि अब डॉक्टर साहब इतना ध्यान रख रहे थे और सब कुछ उनका था तो वो चूंकि उस वक्त वो शायद मेरठ में थे तो मेरठ से कुछ मिठाई ख़रीद कर ले जाते थे एक बार जब वो पहुंचे अस्पताल में तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं ये कुछ मिठाई लाया हूं ये आपको देने के लिए डॉक्टर साहब ने कहा नहीं मिठाई तुम मुझे मत दो ऐसा करो कि तुम ये मिठाई आज मेरे यहाँ पर गुरुजी आए हुए हैं तुम उनको प्रसाद में चढ़ा दो फिर उसके बाद वहीं पर बढ़ जाएगी पापा ने कहा आपके यहाँ मतलब आपके घर पर उन्होंने कहा शायद वो पहली बार था जबकि पिताजी उन डॉक्टर साहब के घर के लिए चले और पिताजी के हाथ में शायद उनका होलडॉल था या बैग था कोई भारी सा सामान था तो उन्होंने वो सामान अपने कंधे पर उठाया पिताजी की भी युवावस्था थी और वो सामान उठा करके वो अपने कंधे पर रखा और चल पड़े चढ़ाई पर चढ़ते चढ़ते चढ़ते वो पहुंच गए वहाँ डॉक्टर साहब के घर पर थोड़ी देर में डॉक्टर साहब भी आ गए शाम को शाम हो ही चुकी थी और शायद उस वक्त गुरु और उनके कुछ शिष्य और कुछ और अस्पताल के लोग वगैरह वगैरह सब वहाँ बैठे हुए थे गुरु जी का कुछ भाषण चल रहा था और मैं ये बता दूँ ये गुरु जी कौन थे ये गुरु जी अगर जो कुछ लोग जो नैनीताल या उस इलाक़े को जानते होंगे ये बाबा काली कमली वाले के नाम से मशहूर थे वहाँ पर तो वहाँ पर जब बातचीत होने लगी कैंची में बाबा काली कमली वाले का धाम था धाम है मतलब बाबा तो अब नहीं है होते होते बातचीत चलने लगी बातचीत होते होते पिताजी वहीं बैठ गए बीच में से उठ नहीं सकते थे जब सब हो गया तो सब लोग जाने लगे तो पिताजी भी उठकर जाने लगे तो डॉक्टर साहब ने कहा कि श्रीवास्तव साहब आप जो बाबा के लिए प्रसाद लाए हैं वो चढ़ा दीजिए पिताजी हालांकि इन सब बातों में ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे परंतु उन्होंने कहा डॉक्टर साहब के लिए लाए हैं डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं तो वो चढ़ा देते हैं उन्होंने वो प्रसाद बाबा के पास ले जाकर रख दिया बाबा ने कहा कि तुमको हमारे ऊपर एक पैसा भी भरोसा नहीं है पिताजी यूँ तो कुछ बोले नहीं परंतु उनकी चुप रहना ही शायद उनके चेहरे के भाव को स्पष्ट कर गया कि हाँ उनको इस भरोसा नहीं है उन्होंने कहा कि अपनी बहन के लिए बहुत परेशान पापा समझ गए कि डॉक्टर साहब ने इनसे जिक्र किया होगा कि इसकी बहन यहाँ बीमार है उन्होंने फिर कहा कि ये यूँ भरोसा रखो कि डॉक्टर साहब से अभी मेरी तुम्हारी बहन के बारे में कोई बात नहीं हुई है परंतु तुम्हारी बहन कष्ट में है मुझे पता है और वो कष्ट भी तुम्हारे कारण है अब मैंने शायद पहले भी बताया होगा पिताजी एक्साइज विभाग पुलिस का रौब दाब और गुस्सा उनकी नाक पर और जवाब देने में तुर्की तुर्की जवाब देना उनकी आदत थी उन्होंने कहा कि मेरी गलती से और मेरी बहन को मेरी मैंने अपनी बहन को टी किया है उन्होंने कहा नहीं तुमने टी नहीं किया है परंतु तुमने किसी को नाराज़ किया है पापा ने कहा मैंने किसी को नाराज़ किया है उसका मतलब ये क्या कि मेरी बहन को सज़ा मिलेगी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए उन्होंने कहा सज़ा तुम्ही को मिल रही है तुम ये बताओ आखिरकार तुम कष्ट झेल रहे हो कि नहीं जितना मानसिक कष्ट तुमको है उतना मानसिक कष्ट तुम्हारी बहन को नहीं है तुम्हारी बहन को सिर्फ शारीरिक कष्ट है बोले और अगर यही शारीरिक कष्ट तुमको मिलता तो तुम्हें उसका कोई असर नहीं पड़ता इसलिए तुम्हें मानसिक कष्ट दिया जा रहा है पापा ने कहा अच्छा बताइए क्या गलती किया बोले कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे घर में एक नीम का पेड़ लगाया था पापा ने कहा लगाया था और वो उसकी पूजा करते थे बोले हाँ करते थे और बोले तुमने वो नीम का पेड़ कटवा दिया पापा ने कहा हाँ कटवा दिया क्योंकि वो नीम का पेड़ हमारी नींव को खोखला कर रहा था उन्होंने कहा और जहाँ पर वो पूजा करते थे जहाँ पर वो दिया जलाते थे तुम वहाँ पर क्या करते हो पिताजी तो उसको अपने यूरिनल की तरह इस्तेमाल करते थे पिताजी ने अपना सिर झुका लिया उनको समझ नहीं आया कि आखिरकार इस बाबा को पता कैसे चला कि मैं वहां क्या करता हूं उन्होंने कहा बस करो अब मत करना पिताजी ने सिर झुकाकर मौन सहमति में सिर हिलाया और उसके बाद वो वहां से चल दिए बाबा ने पीछे से आवाज देकर कहे तुम जा तो रहे हो तुम्हारी बहन ठीक भी हो जाएगी मगर अभी तुम्हारे कष्टों का हिसाब पूरा नहीं हुआ है और पापा वहाँ से चले आए और देखिए होनी उसी दिन जब वो वहाँ से आ रहे थे अंधेरा हो चुका था रात आठ साढ़े आठ शायद बज चुका था अंधेरी सड़क पहाड़ी रास्ता वो आ रहे थे और रास्ते में उनको एक नाला पार करना पड़ता था नाला मतलब नाले के ऊपर पुलिया बनी थी उनको लगा कि वहाँ पर कुछ आवाज़ हो रही है ऑब्वियसली वहाँ पर कोई जानवर चल फिर रहा होगा परंतु उनको पता नहीं क्यों लगा कि कोई है उन्होंने पूछा कौन है और जवाब तो नहीं आया चलते चलते उनको लगता रहा कि मैं चल रहा हूँ और कोई मेरे साथ चल रहा है और इन सब बातों के बाद जब वो नीचे पहुँचे जो गेट था भवाली सैनिटोरियम का वहाँ पर चौकीदार ने कहा कि साहब आज बड़ी रात हो गई आपको आते हुए आपका सामान तो यहीं रखा है पापा ने कहा हाँ यार सामान तो है अभी डॉक्टर साहब के यहाँ चले गए थे और आ रहे हैं वहीं से तो उसने कहा अच्छा चलिए साहब अच्छा हुआ आप आ गए डॉक्टर साहब ने आपको छोड़ दिया ना उन्होंने कहा छोड़ दिया मतलब नहीं मैं तो डॉक्टर साहब के घर से पैदल आ रहा हूँ चौकीदार बोला पैदल आ रहे हैं आपको डाकिया नहीं मिला पापा ने कहा डाकिया मतलब उसने कहा अरे साहब रात में उधर से कोई पैदल नहीं आता वहां तो वो डाकिया बैठा रहता है जो कि कुछ पंद्रह बीस तीस साल पहले उसी नाले में गिरकर मर गया था उन्होंने कहा उसका भूत वहां पर रहता है और वो आता है वो अक्सर लोगों के साथ चलता फिरता रहता है तो लोगों ने उस रास्ते पर रात में आना जाना ही छोड़ दिया है डॉक्टर साहब भी जब उस रास्ते में रात हो जाती है तो किसी दो चार लोगों को साथ लेकर आते हैं पापा ने कहा साहब मैं तो ये बात नहीं जानता था मगर अब अपने मन में वो सोच रहे थे कि हो सकता है कि वो डाकिया ही उनके साथ वहाँ से उतर कर आया हूँ पता नहीं सच था झूठ था परंतु मुझे जो कहानी पता चली वो मैंने आपको भी बता दी है आप भी विचार करिए क्या हो सकता है देख सकता कुछ भी होते हुए नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे